इंद्रेश्वर की स्थापना और उनकी महिमा, देव मंजनक तलाक का महत्व में तथा लोहासूर के अत्याचार से धर्मार्ने की जनता का पलायन, व्यास जी कहते हैं, भारत धर्मार्ने पूर्व से उत्तर दिशा में देवराज इंद्र ने भगवान शंकर को पसंद करने के लिए 300 वर्ष तक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 महिश्वर यदि आप मुझे का प्रसंद है तो वृत्ता सुर्ख के मरने से जो पाप लगा है उसका नास कीजिए भरवान शिव ने कहा देवराज धर्मार्णे में ध्रम्हत्या किसी को पीड़ा नहीं दे सकती। गोहत्या, दिशहत्या, बाल बालहत्या और स्त्रीहत्या भी मेरे ब्रह्मा जी के भगवान विष्णु के तथा यमराज के वचन से कभी यहाँ प्रवेश नहीं करती अतः तुम इस तीरथ में प्रवेश करके स्नान करो। इंद्र ने कहा, दयासिंधु महेश्वर, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हो तो मेरे नाम से यहाँ स्थापित हो। ただ、この辺りは、 और लोगों के हित की इच्छा से सब के पापों की शुद्धि के लिये धर्मार्नी में इंद्रेश्वर नाम से में विराजमान हुए जो मनुष्य सदा भक्ति पूर्वक पुष्प और ध्रुव आदि से भगवान इंद्रेश्वर का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है विशेषता है माघ मास में अष्टमी और चरतु दर्शिती तिथि को सब पापों की � होता है जो चतुर्दर्शी तिथि में साग रुद्र जप करता वह सब पापों से शुद्धचित हो परम पद को प्राप्त होता है जो कुष्ठ आदि महारोगों से ग्रस्त होते हैं वे इस्नान मात्र से शुद्ध हो जीव्यता है धारण कर लेते हैं जो इस्नान करके देवाधी देव इंद्र देव का पूजन करता है वह ज्वर के बंधन छूट जाता है जो वंद्या दुभाग्यवती काक वंद्या जिसकी संतान उम्र जाती हो वह मृत वत्सा तथा महादुष्टा नारी कुंड में भगवान शिव के आगे इशनान करके एकचित से उनकी पूजा करती है, वह इसनान मात्र से ही शुद्ध हो जाती है। इसी प्रकार इंद्र को बहुत से वरदान देकर पिनाकधारी भवान शिवशंकर देव असुरों से सेवित हो अपने धाम पर चले गए। तत्पश्चात मातेजस्वी इंद्र भी अपनी पुरी को गए। इंद्रपुत्र जैन्त ने भी वहां उत्तम शिवलिंग की स्थापना की। वह � 1% は、Rajal は、3つの時に、 जिसमें देव मंजनक नामक उत्तम तराग शोभा पाता है अश्वनि कश्ना चर्तु दर्शी के दिन उसमें स्नान और जलपान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है विधिपूर्वक उपवास करके देवेश्वर भगवान शिव की पूजा करने से शैतनी डाकनी बेताल पितर ग्रह और नक्षत्र कीड़ा नहीं देते वहाँ सांग रुद्र जप कर और अनेक प्रकार के रोग नष्ट हो जाते है। हैं यह देव मंजनक तराग का सूम मार्ग में बतलाया गया है इस पश्चम के स्मरण और कितन से कायित वाण्चिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं जो इस मार्ग में को सुनता है वैसब प्रकार के सुख से संपन्न हो जाता है त्रितायु की बात है लोहासूर नामक एक मंदुन्मत राक्षस ब्राह्मण का वेशधारण करके सदा धर्माने क्षेत्र में आता और वहां के धर्मगये ब्राह्मण को सताया करता था वह उस क्षेत्र के शुद्रों और वैश्य को डंडों से पीटता था यज्ञ आदि को विध्वस्त करता और होम की सामान्य रखा जाता था バーキ ह ो व ディー・オー・バーウェイ・アディコ・ディ र カーブ・ヘイ・ノー・バーाュー・ウ स ル・サブコ・エパウィ जो カーディア・カーター・ター・ウス・イス・タンメイ・ジョジョ・ポネ・ブミティ・ウス・エ・ノー・ア・ソーネ・マルモト・ダー・カー・ガンダ・カーディア・ウス・ケ・ダンシ・ウィアクル・ホー・サブ・ブ・ブ・ブラムル・パリバー・シャヒッ सब दिशाओं में भाग गए बेश्या भी भयभीत होकर ब्राह्मणों के ही पीछे चल दिए गए महान भय से व्याकुल हो दूर जाकर सब शुद्रों और ब्राह्मणों के साथ मिलकर वैश्यों ने कुछ विचार किया और सब एक मत होकर परम कवित्र मुक्तार ने नामक निर्जन वन में चले गए वहां थोड़ी दूर पर उन्होंने निवास बनाया और उस गांव को विजंड नाम से बसाया। वह गांव संसार में शम्भुग्राम के नाम से विख्यात हुआ। तदन्तर भय से भागे हुए वैश्वले थोड़ी ही दूर जाकर मंडल नाम से एक गांव बसाया। कुछ व्यास्य भामणों के युद्ध से अनग होकर किसी दूसरे माल में जा पहुँचे और धर्माले से थोड़ी ही दूर जाकर उस चिंता में पड़े कि हम लोग कहाँ चले आए वहाँ उन्होंने アンダーラジュ、ナムセプシドエクグランバサヤ、ジスガウカ、アディニワシ、ウェシェジス、ナムセプシドタ、ウシナムセ、ウスガウキプシディウィ、サブウィシェーオブラマル、ブラセガキュー、モーコプラクトウィ、イシリエウノネ、アプニニワス、ブミカナム、モーメイ、ラカ、イスプカーサブロー、ダマルネセ、ダソウ、デシャキオウォール、 पलाया निकल गए ब्राह्मण और वैश्य को भी धर्माणि में नहीं ठहर सकी उस समय सब तीर्थों का भूषण रूप परम दुर्लभ धर्माण्य चैत्र उजाल हो गया लोहासूर ने उसकी बड़ी दुर्दशा कर डाली वह दानव उस स्थान के तीर्थों का नाश और ब्राह्मणों का निष्कासन करके बहुत प्रसन्न हो अपने घर को चला गया シャティナディ、ドワーカティラティ、エヴァン、ゴバツアディ、ティラティキ、マヒマ、シューデジーレ、アブメ、ダーマールティラティ、ウッタムハトメキ、 दूसरी कथा कहता हूँ धर्मालय में सत्तलोक से जिस प्रकार सरस्वती जी लाई गई है वह प्रसन्न सुनिए एक समय प्रभात कालिंग सूर्य समान तेजस्वी तथा सब शास्त्रों में प्रवीण महामुनि सेवित महर्षि मारकंडीजी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके सब ऋषों ने कहा भगवन् आपने भगवती की पुत्री जिस सरस्वती नदी को उतारा है パプカナアシカルネワリーアウトプンネディネワリーへ उसके माध्यम का वर्णन कीजिए मारकन्नजी बोले ब्राह्मणों मैंने शरणार्थियों को शरण देने वाली सरस्वती देवी को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णेमाइ द्वादशी तीर्थी को धर्मार्णे के अन्तर्गत द्वारवती तीर्थ में उतारा था द्वारवती तीर्थ मुनियों और गंधर्वों से सेवित है उक्त तीर्थ को उ アクシャー・ホタイアン・オー・シャー・カッター・ビー・ウスケ・ポール・フォルコ・プラ・タイー・ハン・アパポ・アクシャー・アブン パウィトル・バストゥメ・パウィトル・オー・マー・パト・コーカー・ニワラン・カー・ネワラ・ヘ त サル・ソティ・ジーカー・ジャン・サマス・ト・マ त グロ・ाリー・マングル・カー・コー・パウィトル・ヘッ、ाラハス・ティレッキ・マデメ、サル・ソティ・カ・ジョ・ポネ・ジャン・ヘッ、ウェア・ワー・ケ・キャー・ウォー・ケ・ロー・コメ・ソル・ヘッ、サル・ソティ・カ・ाャン・マン・ホール・ディータ・ピトル・カ・ तर्पण करके पच्चात पिंड दान देने वाले मनुष्य फिर कभी माता का दूध पीने वाले शिशु नहीं होते जैसे कामधेनु गोए मनोवांछित फल देने वाली होती हैं उसी प्रकार सरस्वती नदी भी स्वर्ग और मोक्ष एकमात्र हेतु है व्यासजी कहते हैं मारकंडे जी ने सरस्वती देवी को यहाँ लाकर वैकुंठ का दरवाजा खोल दिया है जो फल की आकांशा से यहाँ शरीर त्याग करते हैं वे उस फल को पाते हैं और अंत में भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं अधिक कहने से क्या लाभ मनुष्य को सदैव विष्णु लोक प्राप्त करने की इच्छा से マンシェー・サブパープル・シュムケ・ダム・ミジャティヘッド・スティレトミ・イシナン・カッキー・ジョー・マンシェー・ハワン・ウィシュムカ・ポジェン・カッターヘッド・サブパープル・シュムク・ホー・ウィシュム・ダム・コジャターヘ